కేదారవాళాయ సేని కేదారే క్యా క్యా వార్యక్రమేకి వో సవాలే మేరామర ఉత్తరాఖండ్ చోటీ సీ గ్రమ్ పంచాయత केदारावाला में वर्ष 2014 से 19 तक सरपंच के रूप में कार्य कर चुका हूँ मैं आप सभी को अपनी ग्राम पंचायत केदारावाला की ओर से सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोग मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ बचपन के बारे में और आपके पढ़ाई के बारे में बता दीजिए मेरी जो प्रारम्भिक जो स्कूली शिक्षा है यही विकासनगर में मैंने ग्रहण की है उसके बाद शिक्षा भी मैंने विकासनगर हमारा जो ब्लॉक है यहाँ से ग्रहण की है और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएसन मैंने उत्तराखण्ड राज्य के जो हमारे सबसे बड़े डिग्री कॉलेज है डी ए कॉलेज वहाँ से मैंने बी की है और उसके बाद मैंने एम ए इंग्लिश से ही डी ए वी पी कॉलेज से किया है और आपको बचपन में क्या होने का मन था मेरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों के बीच करना चाहता हूँ मुझे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैंने इसीलिए साइंस राइड बायोग्रुप से मैंने पढ़ाई की मेरे पिताजी 97 से 2002 तक इसी ग्राम पंचायत में सरपंच रहे हैं और सरपंचो के साथ में विवाद भी बहुत ज्यादा होते है और गाँव की पार्टीबाजी के चक्कर में एक केस में मेरा नाम डाल दिया गया एक झूठे केस में और वो केस लड़ते लड़ते मेरा जो एजुकेशन का जो टाइम था आठ नौ साल मेरे वहां पर खराब हो गए और उस कारण मैं किसी नौकरी पर नहीं जा सका के बाद मैंने गाँव में ही सामाजिक कार्य करने का मन बनाया और गाँव में लोगों की सेवा करता रहा और उस सेवा का ही परिणाम रहा के दो में मेरे ग्राम ने मुझे बहुत भारी बहुमत के साथ में ग्राम पंचायत के दारा वाला का सरपंच चुना ग्राम पंचायत के प्रधान बनने का इच्छा था बचपन ऐसा कुछ नहीं था मेरा कभी ये सपना नहीं रहा की मैं ग्राम पंचायत केदारावाला का सरपंच बनू मेरा तो नौकरी करने का प्लान था लेकिन उसी केस की वजह से मैं नहीं कर पाया क्यूँकी मेरे पिताजी इस गाँव में सरपंच रहे तो उन्ही నక్శ కదా పే చల్ బ తయోకి గ్రామ పంచాయతా పిచ్చి చోదా పేలే సార్ మేము బాగా మేనత ఆయన పంచాయతీ కేారా వాళ్ళ భారతీ పూరి దునియా అందరమ ఫేమస్ గ్రామ పంచాయతీ రూపే స్థాపించ చుకి హాయ్ కే తార్యక్రమ కే హ जब मैं 2014 में यहां पर इलेक्शन मैंने फाइट किया तो जब मैं गाँव वालों के बीच में गया तो गाँव वालों ने कई सारे इशू मेरे सामने रखे और उनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो था यहाँ पर पेयजल का वो भी शुद्ध पेयजल का हमारे यहाँ एक एक महीना गाँव में पीने का पानी नहीं आता था और लोग एक एक किलोमीटर डेढ़ डेढ़ किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थे और उन्होंने कहा की हम आपको सरपंच बनाएंगे लेकिन आपको सबसे पहले इस गाँव में पेयजल शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ेगी उसके बाद सिंचाई व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खराब थी हमारे यहाँ सैकड़ो हेक्टर भूमि असिंचित थी क्यूंकि हमारे यहाँ काश्तकारी बहुत ज्यादा है और किसान लोग खेती के काम पर अधिकतर अधिकतम लोग जो निर्भर है उन्होंने भी कहा कि ग्राम पंचायत में विश्वास दिलाया की अगर आप लोग मुझे इस ग्राम पंचायत में सरपंच चुनेंगे मैंने कहा यही काम नहीं मैं इससे भी कई गुना ज्यादा काम में आप लोगों के बीच में करके दिखाऊंगा और मैंने उन्ही कार्यो पर चलना शुरू किया जब मैं सरपंच बना और मैं आपको बताऊ हमारे यहाँ एक पानी की टंकी दस साल से पेंडिंग थी जो नहीं बन पाई थी आपस में डिस्प्यूट की वजह से कुछ प्रधान और ग्रामीण ग्राम वासियों का कोई इशू था और मैंने मैं जब सरपंच बना तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और डेढ़ लाख लीटर का ओवरहेड टैंक पानी का मैंने ग्राम पंचायत में जल निगम के माध्यम से तैयार कराया और मैंने जो हमारी सिंचाई लाइने थी पेजल ट्यूवेल्व थे विधायक जी उस समय नौप्रवाजी हुआ करते थे उनसे विधायक निधि स्वीकृत कराई और सिंचाई नलकूप को हमने पेजल लाइनों से कनेक्ट कराया हमारे यहाँ खराब हैंडप पड़े हुए थे उनमें हमने मोटर डलवाई उन खराब हैंडपम्पो को चालू कराया विधायक निधि से और ग्राम पंचायत के मध्य और उनको पेजल लाइनों से कनेक्ट करा के आप यकीन मानिए एक साल के अंदर मैंने सौ शुद्ध पेयजल ग्राम पंचायत में सुनिश्चित की है और आज वर्तमान में शुद्ध पेयजल की हमारे समस्या थी लोगों की काश्तारी की उसमें मैंने जिला योजना के द्वारा जो है लगभग साढ़े किलोमीटर नई सिंचाई लाइने बिछवाई और ग्राम वासियों को कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग से जितनी भी योजनाए चल रही थी चाहे वह निःशुल्क बीज वितरण की हो खाद वितरण की हो याब्जी के बीजों के वहाँ पर क्रॉप का भी बहुत मुश्किल से उगल रहा है उससे कैसा आपने ठीक कर दिया जिला योजना के द्वारा और आज गाँव के कोने कोने में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है मैडम और गाँव के चप्पे चप्पे पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई आप यकीन मानिए जिन खेतों में कभी एक कुंटल डेढ़ कुंटल गेहूं पैदा आया धान पैदा हुआ करते थे आज चार से पांच कुंटल के करीब गेहूं और धान की फसल हमारे काश्तकार ले रहे हैं इससे उनकी जो आमदनी है उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भी बनवाए थे ग्राम पंचायत की स्थिति क्या होगी जिस ग्राम पंचायत में बैठने के लिए पंचायत घर तक न हो मैडम और हम लोग जब पंचायत की बे मैं प्रधान बन के आया तो खुली बैठक हमने स्कूलों में छुट्टी करा के की। उसके बाद मैंने उसी दिन लिया था की हम अपनी पंचायत में पंचायत घर भी बनायेंगे और इससे अलग भी और भी अन्य भवन हम का निर्माण करेंगे पंचायत विभाग से मैंने बारह लाख की लागत ऐसी हाईटेक पंचायत घर का निर्माण अपनी ग्राम पंचायत में कराया एक मैंने मनरेगा और बाल विकास के डबे సాగత గ బారాఖ రూపే స్వీకృత హైటెక్ పంచాయతా మాల వనరే కన్వర్జన్ సాడే సోల బీయ సుద భవన జిమే దో ఆంగ్ కేంద్ర మోడల్ ఆగన్వాడి కేంద్రూప మే చల్ల రేరే పంచాయత కార్యాళయ ఇక గేస్ట్ హాస్పిట సారే కార్యకి సభీ ప్రైమరి స్కూలు బీ సంఖ్యా సో సేదా మేనే ఉద్య ప్రయాస కధికార్యలా जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में आज हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षक नियुक्त हैं हर विद्यालय में चार से लेकर पाँच तक अध्यापक सेवा नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं उससे जो शिक्षा का स्तर है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है इसके अलावा सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों का अभाव था ग्राम पंचायत में कहीं भी लाइटें नहीं थी आज मेरी ग्राम पंचायत में कोने कोने पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं सोलर लाइटें लगी हुई हैं और हमारे जो मेन चौक है गाँव के वहाँ पर हमने सोलर टावर जिनमें छह फ्लड लाइटें लगी हुई हैं। जी सरपंच बनने के बाद ये सब काम मैंने किए हैं इसके अलावा हमारी जो गाँव की सड़कें हैं उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी और यकीन मानिए देश की आजादी से लेकर अब तक जो सड़कें नालों के रूप में थी कच्ची सड़कें थी टूटी फूटी उनको मैंने लोक निर्माण विभाग से टाइल्स के रूप में निर्मित कराया है लगभग साढ़े किलोमीटर मेरी ग्राम पंचायत में टाइल्स रोड का निर्माण हुआ है और जितने संपर्क मार्ग है उनको भी हमने से पक्का करने का काम किया है है हमारे यहां तालाब तालाबों ఆర్ీసీ పక్కా కాం కాలి సఫాయి పహల్యా గ్రామ పంచాయత మే స్వచ్ఛ పేజల్ నీ ఆ రకే బాధ్యత సమస్య ఏ పని జా అనే గవల పే కోల్ ఉ సడకొ రూప మే గాయా సౌజల విభాగ సేభగ బాయి రుయనా స్వీకృత కాయి और हमने उसके लिए सीवर लाइन बिछाई छह इंच की मिनी सीवर लाइन और जगह जगह सोखते गड्ढे बनाकर व्यक्तिगत सोखते गड्ढे भी बनाए और सार्वजनिक सोखते गड्ढे भी बनाए और उस सीवर लाइन से उनको कनेक्ट किया और जो गंदा पानी है గడ్డో కేస్తారీ ఫే మిలే ఫదా గా సోతే గడ్డో ఫాదా స్రోత్కు రిచార్జ్ హాలకి పూరే తరికే నిస్తారత రీభీ స ఆ రీ వర్తమ సరపంచుమీ హియంత్రణా हमारे यहाँ नियमित रूप से सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं और जो कूड़ा उठान कर रहे हैं ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग जो सड़कों पर जो गंदगी है जो कूड़ा पड़ा रहता है प्लास्टिक पड़ी रहती है उसको हम उठाकर कर पांच सौ फैमिली में हमने जैविक और अजैविक कूड़ेदान दिए है इसके अलावा हमने जो गाँव के जो सार्वजनिक स्थान है चौराहे है वहाँ पर भी हमने बड़े बड़े डस्टबिन ग्रीन और ब्लू कलर के लगाए हैं अच्छा बिल्कुल होता है गाँव में कूड़े को सेग्रीकेट करते हैं नहीं करते अभी चल रही है हमारी इस कूड़े को हम लोग जो जो बाड़ा में जो हमारा जो केंदर बना हुआ है नगर निगम का वहां पर जाता है और वो प्रोपर तरीके से इसका जो है निस्तारण करते हैं आपके पंचायत को डिजिटलाइज कैसे किए वैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी पंचायत को कर रहा है ना आप अलग से किया है ना इसे हमने पारदर्शिता बनाने के लिए अपनी ग्राम पंचायत को ऑनलाइन किया डिजिटल बनाया मैंने अपनी ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम वेबसाइट तैयार की केदारावाला और जितनी भी ग्राम पंचायत की योजनाएँ हैं हमने सब उसमें अपलोड कर दी वेबसाइट के माध्यम से ग्रामवासी उनकी सेवाएँ ले रहे हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर जितनी भी आवश्यक सेवाएँ हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण ग्रामवासी कराते हैं चाहे वह परिवार स्त्री की नकल हो चाहे जन मृत्यु प्रमाण पत्र हो चाहे राशन कार्ड हो जितनी भी जरूरी सेवाएं सब हम यहीं पर पंचायत कार्यालय से ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं उसके अलावा मैंने हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं भी अक्सर हुआ करती थी हमने अपनी ग्राम पंचायत को पूरी ग्राम पंचायत को सी कैमरों से कवर किया है और उन सीसीटीवी कैमरों को हमने ऑनलाइन किया है मैं देश के किसी भी कोने में बैठकर अपनी ग्राम पंचायत पर अपने मोबाइल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे देखकर निगरानी कर सकता हूँ और कर रहा हूँ वर्तमान में हमारे यहां ग्राम पंचायत में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है सब पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जोड़ के बढ़िया रहा इनोवेटिव रहा बिल्कुल जी मेरा शुरू से ही रुझान रहा है इसमें ऑनलाइन के लिए और मैं जब सरपंच बनकर आया तो मेरा ड्रीम था ये की मैं अपनी ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से डिजिटल करूँ आप यकीन मानिए ग्राम पंचायत का पेज बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, है सबको हमने जोड़ा हुआ है जिनके पास व्हाट्सएप की सुविधा है और उनके साथ में हम ग्राम पंचायत की जो समस्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनके सुझाव पर भी जो उनके सुझाव आते हैं उस पर भी हम ग्राम पंचायत में कार्यवाही करने का कार्य करते हैं इसलिए हमने ग्राम पंचायत को डिजिटल करने का काम किया और जितने भी सरकार के हमारे जो भारत सरकार के जितने सॉफ्टवेयर है ग्राम पंचायत के चाहे प्लान प्लस हो चाहे एरिया प्रोफाइलर हो चाहे पीरियाफ्ट हो चाहे नेशनल डायरेक्टरी हो या ग्राम पंचायत का जो भी नया कंसेप्ट आया ई स्वराज इन सबको हमने अपनी वेबसाइट में लिंक किया हुआ है और ग्रामवासी कोई भी उस वेबसाइट पे जाके उन लिंक को क्लिक करने के बाद में वो भारत सरकार के द्वारा भी ग्राम पंचायत के में जितना फंड आया या जितना खर्च हुआ सब देख सकते हैं ऑनलाइन जितने भी चाहे वह किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो इसके अलावा आयुष्मान अटल आयुष्मान योजना हो इनका हमने पंचायत घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण किया है और मैं खुद ऑनलाइन पंजीकरण जितने भी किसान आते हैं मेरे पास उनका मैं स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण किसान सम्मान निधि और आयूस, योजना के अंतर्गत स्वयं करता हूँ तो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी उनसे काफी अच्छे आइडिया हमें मिले और उन्ही के मार्गदर्शन पर चलते हुए उन्होंने कई सारी ऐप लॉन्च की उन उनसे उन हमें प्रेरणा मिली हमने ग्राम वासियों को भी उनके बारे में बताया और मैं तो कहूंगा जब हम खुद शुरुआत करेंगे इस चीज की तभी हमारे जो ग्राम है, वो भी उसी पर चलेंगे आ, क्योंकि कोई ना कोई तो शुरुआत करने वाला होता है मैं ग्राम गर वासियों के बिजली के पानी के बिल में खुद अपनी एप से उनका भुगतान करता हूँ और उनके बिल अपने घर से ही मैं उनके जमा कराता हूँ बिल और ये गाँव में लोगों को दिक्कत नहीं हुईटलाइजेशन को हुई। कोई भी शुरू होता है तो, में तो समस्या हैं, सभी के सामने आती है जब हमने ग्राम पंचायत में काम करना शुरू किया तो हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई थी क्योंकि मैं आपको अपनी ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति बताऊं की मेरी ग्राम पंचायत में सत्तर परसेंट मुस्लिम आबादी है और తీసు అదర హిందూ సమాజా వేరే జా అదా బహుళతా బీచ్ బారీ ప్రం ఆతీన్మా డటకర ముకలా కారనతా బిచే జాను జాక్నసే ఆజీటల్ కా జమే ఓజిటల్ రూపేకాయి తిారా గావ ఆగే బా తిా దేశ ఆగే బా तो उन लोगों की समझ में आया और धीरे धीरे करके ग्राम पंचायत में हमारे जो युवा हैं हमने ग्राम पंचायत का सबसे पहले WhatsApp ग्रुप बनाया तो हमारे युवा भी अलग अलग ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो भी हम लोगों से प्रेरणा लेके डिजिटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं मैडम हमारी हमारी ग्राम पंचायत की ई पंचायत केदारावाला के नाम से डी लोकसभा टीवी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और लोकसभा टीवी पर कई बार उसको दिखाया भी गया है ग्राम पंचायत पर आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री है जो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखी है धन्यवाद इसके अलावा कौशल विकास क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की होती है कौशल विकास में बहुत ज्यादा ग्राम पंचायत में काम किया हमने महिलाओं को 300 మహిళకు తీన్ ग्राम పంచాయతకి విభిన్ ప్రకారే ట్రేడ్ చ్యూటిసా సై బునా కీ కా మశరు ఉత్పదన హో ఇ స ట్రెండ్ కా కరకే ట్రెనింగ్ దాయి రోజగారీలకే గ్రామ పంచాయత మేము ఉత్పాదీ పంచాయతర ఎగ్జిబిషన్ యీన మనం అమెరికా జర్మనీ ఫ్రస్ ఛాత్ర డెలిగేసన ప్రదర్శని గ్రామ పంచాయతీ మేము ఆయా और उन्होंने काफी इसकी सराहना भी की इसके हमने युवाओं को प्लम्बिंग का प्रशिक्षण में, में दिलवाई कौशल योजना की वजह से गाँव के महिलाओं को और युवा को अपने ट्रेनिंग दिलवाए थे वो ट्रेनिंग लेने के बाद कोई अपना खुद का జీ మహిళ జీసే పైదాన పైదాన బగే థైలే కాదు కహిలా సైకి ట్రెన गाँव के अन्य लोगों के कपड़े वगैरह सिलकर अपने घर का जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में लगी हुई है कई सारी महिलाए और कई सारे हमारे युवा हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एक अंकित पाल करके हैं उन्होंने वो वार मेंबर भी है, इस बार हमारी पंचायत में उन्होंने खुद मशरूम का यहाँ पर उत्पादन किया और उससे अच्छी खासी उन्होंने आमदनी हासिल की है वो अभी भी चल रहा है मशरूम का अभी फिलहाल नहीं चल रहा है लेकिन अब दोबारा फिर मशरूम उत्पादन में शुरू करने वाले है अच्छा मतलब ये कोविड की वजह से नहीं चालू किया है बंद को हो गया आ, COVID, COVID, COVID की वज़े से बंद है? मैडम इस इस इस मेरी अपनी दिल इच्छा है की मेरे जो गाँव की जो महिलाएं हैं है, जो बेरोजगार है जो रोजगार है युवा है उनको ग्राम पंचायत में रोजगार मिले और जिन्होंने అమ్ే ప్లంబింగ్ జన్ ట్రెనింగ్ కాయి ట్రెన్ బామే అబ్బ ప్లంబింగ్ కాంకే కాఫీ అచ్చి ఆందనీ రేవా మహిళకు కన్సెప్ట్ పంచాయతీ ఉచా కఫ మెటీల్ అో ఇక జగారో కాం క ప్రోడ్ తయారు ప్రోడ్ ఆగే జా సప్లై కనుగోసీ ఆదనీ उन लोगों को मिले तो ऐसा हमारा प्रयास है।, है।, है और मेरी इस बारे में होती रहती है। हमने वादा भी किया है इस बार महिलाओं और युवाओं से लोगों को आने वाले समय में गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे अच्छा ये सब चर्चा भी हो गया था मतलब लोगों के मन में आ रहा है कि अपने जगह जहां पैदा हुए है परवरिश उसी जगह पे रोजगार मिलने से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ये सब सोच विचार हो रहा है घरों में गाँव में से, से, से। ये हमारे बीच में और ग्राम वासियों के बीच में लगातार चर्चा इस बारे में होती रहती है और उन लोगों की भी यही इच्छा है और हम लोगों की भी यही इच्छा है की हम गाँव में इस तरीके से वातावरण तैयार करें की हमारे गाँव के लोगों को गाँव में ही रोजगार मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है आ, और एक बात पूछनी थी आपसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो कैसा किया कैसा बनाया आपने उसका प्रोसेस थोड़ा बताइए बिल्कुल मैडम बिल्कुल एक्चुअली भारत सरकार का जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो उत्तराखण्ड में एपीजे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अंतर्गत हमारे पंचायत राज विभाग द्वारा यहाँ पर चल रहा है इसका मेन मकसद यह है कि ग्राम पंचायत अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे वो केवल शीर सड़क या खड़ंजो तक सीमित रहे इससे ऊपर उठकर भी ग्राम पंचायतें काम करें हमारे उनतीस फीसद ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए हैं और कहीं हमारे प्रधान ऐसे हैं जिनको इन विषयों की भी पूरी तरीके से भी जानकारी नहीं है कि हमारे साथ कौन कौन से हमारे विषय है किन किन विषयों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमने यही प्लान किया कि जी इस तरीके से तैयार करें कि जितने डिपार्टमेंट है वो ग्राम पंचायतों के जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उनके साथ में हम तालमेल मिला के एक ऐसी ग्राम पंचायत की योजना तैयार करें कि जिसमें हर डिपार्टमेंट से ग्राम पंचायत के अंदर कोई ना कोई काम हो उसमें चाहे मैं पीडब्ल्यू हो चाहे मैं शिक्षा हो चाहे मैं कृषि हो चाहे मैं उद्यान हो और चाहे मैं उरेडा हो चाहे हमारा सिंचाई विभाग हो चाहे नलकू विभाग हो चाहे पेयजल विभाग हो मनरेगा वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे मिलके, हमने एक कार्य योजना तैयार की ग्राम पंचायत की और उस कार्य योजना पे जब हमने काम शुरू किया तो निश्चित रूप से उसके बहुत सुंदर परिणाम ग्राम पंचायत में देखने को मिले और उससे हमारी ग्राम पंचायत का काफी डेवलपमेंट हुआ हमने स्ट्रीट लाइटें जो कनेक्शन है विद्युत कनेक्शन वो लगवाए इसके अलावा हमने बिजली के खम्भे लगवाए और कई डिपार्टमेंट जितने भी है सबसे हमने कुछ ना कुछ काम अपनी ग्राम पंचायत में कराए जीपीडीपी का ही ये परिणाम है जिससे इतने विभागों से हम कार्य कर, करा सके अच्छा जी बहुत अच्छा रहा ये सुन के अच्छा ये जीपीडीपी पी डी पी करते वक्त बैठक हुई ग्राम सभा की हमने గ్రా పంచా బాగా వార్డు స్థా పేరు వార్జనా ప్లూ గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ సభా బ గ్రామ సభా బాగిదారితో గేయా జాగో లే अच्छा वो सब साथ इकट्ठा आपके ग्राम पंचायत के अंदर प्लान में ये सब डाल दिए आपने जो जो सुझाव मिले हैं जो जो काम करने के लिए रिक्वेस्ट आए हैं वो सारे चीज उधर आप जी पी में डाल दिए जी उसी के हिसाब से हमने ग्राम पंचायत में विकास किया लोगों को भी समझ में आना है की हमारे यहाँ कितना सारे आ, योजना है उसको लेकर कैसे हम विकास कर पाते हैं थ्री टायर पंचायत में हर एक लेवल पे विकास जरूर होगी जी एक चीज मैं कहूंगा इसमें एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब तक हम सपोज हम सरपंच हैं, और हम उसकी गंभीरता को ना समझे और ऐसी हवा में चलते रहे और सोचे आएगा सरकार से पैसा आएगा तो हम खर्च कर देंगे तब विकास नहीं हो पाएगा हमें बहुत गहराई में जाने की है और जब హే బ జా గై మేనే ఆవశ్యక్త గహరాయి కామే అనే గ్రామ పంచాయతీ నిశ్చిత రూపే లమ్మ సమయనా ఉజ్జ్వ తీన్ గెస్ కనెక్స్ క్రమ పంచాయతీ యోజనా గ్రామ వాదే హుద్ధ భాగిదారికి ఆపదా ఆయన మే ఫోజాతి తహసీల ప్రశాన దివామ రాశి దక్టరే గ శౌచాలయ నీ హౌచాల నిర్మాణ క్రమ పంచు శోచ పంచాయతీ కాజావర సా ప్రయాస गाँव में पुरुषों की और महिलाओं के भागीदारी उनके पार्टिसिपेशन कैसे रहती थी पुरुष तो काम धंधे में लगे रहते हैं पुरुष का भी सहयोग काफी रहा लेकिन महिलाओं की भागीदारी ज्यादा ग्राम पंचायत में देखने को मिली और महिलाए ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है की ग्राम पंचायत में हमें प्रधान को भी कॉपरेट करना चाहिए और उसके साथ मिलकर हमें ग्राम पंचायत का विकास करना चाहिए हमारे यहाँ महिलाओं में काफी इस मामले में महिलाएं ठीक ठाक सपोर्टिंग है आपने जीपीडीपी के अंदर महिलाओं के लिए अलग सा अपना डिमांड्स को और पुरुषों के लिए अपना अलग सा डिमेंड्स को वो भी देख, देख चुके हैं न बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं का अपना अपना नीड्स होते हैं जेंट्स का अपना नीड्स होता है इन सभी को कुल मिला आपने बनाए होंगे हाँ जी हाँ जी महिलाओं का हमने विशेष ध्यान रखा हमारे यहाँ एस ग्रुप नहीं थे हमने चौदह अपनी ग्राम पंचायत में एस ग्रुप जो है స్వయం సహాయ దీ ఎదరాబాద్ రిసోర్స్ పర్సన్ రూప మే గ్రేడ్ సెలక్ అభి హెంట్ ट्रेनिंग और एग्जाम दिए थे वहाँ पर उसी का भी परिणाम आया और उसमें ए ग्रेड में हम लोगों ने मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में हम लोगों का चयन हुआ और अब हम स्टेट से बाहर जाके ग्राम पंचायतों को बताएंगे कि ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट किस प्रकार से होते हैं अच्छा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप सिखाएंगे अभी जाके कैसा करना है क्या करना है जीपीडीपी क्या है उसके बारे में रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाएंगे आप जाके दोनों सो so, बहुत बहुत बधाई दोनों को एक लास्ट प्रश्न तपस्म ग्राम पंचायत के अपने आप सीखे या आप उसके स्थान पर जाके वहाँ पर आप बाइटक बुलाके आप वहाँ पर कार्यकारी चलाते हैं आप उसी के नाम से अब थोड़ा अंतर है मैडम अब अंतर यह है कि जब मैं ग्राम प्रधान था तो तब एक आंगनवाडी वर्कर के रूप में जो है कार्य कर रही थी ग्राम पंचायत में और उनका पूरा का पूरा सहयोग मुझे उनका रहा अब वो नौकरी छोड़ के सरपंच का इलेक्शन लड़ी अब सरपंच है तो अब मैं उनका सहयोग करता हूं केवल लेकिन मुख्य जो भूमिका है लीड भूमिका यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में तबस्सुम मैं केवल उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं मेरा जो अनुभव है जितना मेरा पिछला अनुभव रहा मैं तो केवल उस अनुभव के अनुसार उनको रास्ता दिखा सकता हूँ चलना तबस्तु जी ने खुद है आप प्रॉक्सी बनके उस आप आप तबस्सुम <laughs> <laughs> नहीं, मैं, मैं नहीं आप, जी की फेसबुक आईडी चेक करना उनकी जितनी भी मीटिंग होती है जितना सब कुछ है, सब कुछ डला हुआ है उसमें और सब मैं जी ही लीड में है हम तो केवल उनके सपोर्टर के रूप में उनके साथ खड़े हुए आप विमन को बहुत ध्यान में रखते हैं आप है नहीं, नहीं सीख नहीं रही है वो काफी अच्छा कर भी रही है जितना हमने काम किया सरकार ने हमारे काम की बहुत ज्यादा सराहना की पंचायत राज विभाग ग्रामीण विकास विभाग ने और मुझे कई अवसरों पर सम्मानित होने का अवसर मिला राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे पंडित दीन दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार चौबीस अप्रैल 2017 हज़ार सत्रह को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राप्त हुआ इसके अलावा हमारे पंचायत मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनके द्वारा उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का पुरस्कार मुझे नई दिल्ली में प्रदान किया गया और ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मैंने नॉर्थ इंडिया से मैं अकेला सरपंच था जिसने ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय नवम्बर में कोची में हुई थी उसमें अवार्ड भी मिला है जो काम आपने किए उन्होंने अवार्ड ली है अठारह उन्नीस का जो काम हुआ था उसके आधार पे अभी जी पी का अवार्ड मिला है किया था लेकिन जो जो उसका जो वर्किंग टाइम है वो तो धन्यवाद इमरान खान आप बहुत बढ़िया काम चलाए और आपको इतना अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तौर पर और आपका पंचायत को इतना रिकोगशन मिला है డి పంచయ కేదారా ఇతనా టెక్నీకు ఇస్తమాలే ఆపల్ పార్టీసేషన్ ఎన్కరేజ కర్రభ మిల్ గేకా జుడే హి ఆ స్కూల్ రేడిో మే ఆ కహి బహు ధన్యవాద ఆకు రేడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆమంత్రయా